रामचंद्र की गये पवनुमान तो की जय गुरु तो सब चंद की जय <coughs> दो एक के बाद <coughs> बसई नगर सुंदर नर नारी जनबहुमान जन बहुमन सिहिपुर बसईशील निधि राजा, राजा। अगणित हय गय सेन समाजा सत सम विभव विलासा रूप तेज बल नीतिनिवासा विश्वोहनीता सुकुमारी, सुकुमारी श्री निहारी विमोह माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाय करई स्वयंबर सोनृपाला आए तह गणित महिपाला मुनि मुनिकौतुकी नगर ते गय पूर्वासिन सब हो <laughs> उन सब चरित्र भूप ग्रह आए कर पूजा नृप मुनि बैठाए आन दिखायी नारदही भूपति राज्य कुमारे कहनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे हृदय विचार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुस हनुमान की जयोदय की जय <coughs> अब स्मरण करें कि यह नारद मोह की कथा चल रही है नारद जी को अभिमान हो गया अहंकार हो गया उनको कि वे बड़े शक्तिशाली हैं उन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी शंकर जी ने उनको समझाया कि देखो ये ठीक नहीं है किसी से और बताना मत इस प्रकार की बात भगवान विष्णु भगवान से तो कहना भी नहीं लेकिन नारद जी माने नहीं विष्णु भगवान के पास गए और उनको सब घटना बताई उनको भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की तो पिछली बार देख रहे थे कि भगवान ने जब नारद जी की प्रशंसा की तो नारद जी का अहंकार बढ़ गया पहले था बीज रूप में दो चार उसमें अंकुर निकले हुए थे अब वो मानो जैसे सींचने से वृक्ष बड़ा हो जाए ऐसे भगवान की प्रशंसा करने से अहंकार एक विशाल वृक्ष की तरह से हो गया अब ये एक प्रकार से अहंकार की कथा है नारद जी को अहंकार होता है तो भगवान को ये पसंद नहीं है भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया तो भगवान तो जानते हैं कि जिसके मन में अहंकार होगा उसको न ज्ञान होगा न उसे भक्ति होगी दोनों से शून्य हो गया और जिसको न ज्ञान है न भक्ति है केवल अहंकार है वो जो को देखेगा यद्यपि सपने के समान जगत है लेकिन इस जगत को बिल्कुल सत्य मानेगा और उसमें नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी उनसे ग्रसित रहते हुए दुखी भी रहेगा यह देखकर के भगवान ने अपने भक्त नारद को इस मोह से अहंकार से छुटकारा करने के लिए उपाय सोचा भगवान ने कहा कि अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि नारद का तो अहंकार मिटे ये स्वस्थ हो जब तक अहंकार है तो तब तक रोगी है व्यक्ति इसका अहंकार दूर हो तो ये स्वस्थ हो और हमारा ये कौतुक हो भगवान ने सोचा हमारा भी तो कुछ खेल होती रहना चाहिए तो चलो एक हमारी क्रिया होगी ऐसे सोच करके उन्होंने क्या घटना घटी नारद जी जब चले भगवान से विष्णुधाम से निकल करके रास्ते में तो वहाँ उन्होंने देखा की एक बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है सत्योजन विस्तार मैंने सौ योजन का बड़ा भारी विशाल नगर बना हुआ जैसे न्यू यॉर्क हो गई को भी सुंदर बढ़िया विशाल नगर श्री निवास, प्रकार। तो श्री निवास पुरते हैं अधिक रचना विविध प्रकार उस समय श्रीनिवास मना बैकुंठध धाम वो तो बहुत सुंदर है लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर एक रचना बनाकर के तैयार कर दी अभी भगवान ने कैसे बना दी <coughs> भगवान ने बनाने के माने ये थोड़े ही थोड़ी वो कारीगर लगा दिए और मजदूर लगा दिए और बनाना शुरू कर दिया उन्होंने बनाते बनाते बना के खड़ा कर दिया ये सब भगवान की कल्पना है ये बताने के लिए भगवान ने संकल्प किया कल्पना की तो वैसे ही जगत बन गया उपनिषदों में इसके लिए एक शब्द विशेष शब्द प्रयोग किया गया ईक्षण वो तो परमात्मा ने ईक्षण किया तो इस समस्त जगत का विस्तार हो गया सभी उपनिषदों में ई बोला गया ईक्षण के माने अपनी मानसिक दृष्टि में उसको देखा जो तो देखा तो उसी प्रकार की रचना बन गई तो ऐसा नहीं है कि ये बाकी जितनी जगत की रचना थी वो किसी और ने बनाई थी और सत्य थी केवल यही जो शीलनिधि की राजधानी राजनगर बना दिया यही भगवान की कल्पना हो ऐसी बात नहीं सारी श्रेष्ठ जितनी भी है तीनों लोग जो भी हैं स्वर्ग नरक साथ समस्त जीव ये सब भगवान की कल्पना ही ईक्षणादि प्रवेशान्तम कल्पिता जगत ईश के द्वारा कल्पित है। ईक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत ईक्षण से प्रारंभ हुआ परमात्मा ने ईक्षण किया जगत का विस्तार शुरू हुआ सूक्ष्म जगत की रचना हुई स्थूल जगत की रचना हुई समस्त प्राणियों के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बने और परमात्मा फिर उन शरीरों में मानव प्रविष्ट हो गया व्याप्त हो गया तो उनको ज्यादा प्रवेश प्रवेश के माने व्यक्तियों के अंतःकरण में परमात्मा का चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया तो जीव भाव उत्पन्न हो गया तो सृष्टि प्रारंभ होती है सूक्ष्म सृष्टि से फिर स्थूल सृष्टि होती है और फिर जीव भाव उसके बाद प्राप्त होता है परमात्मा फिर इसी सृष्टि में तादात्म करके प्रतिबिंबित होकर जीवों की रचना कर देता है तो हर जीव में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो है जगत का है प्राकृत पक्ष है सत्वर स्तमस्पान और दूसरा पक्ष जो है परमात्मा चैतन्य का है परमात्मा भी शरीर में व्याप्त है उसकी चेतना भी अनुभव करते हैं चेतना नित्य विद्यमान है और शरीर प्राण मन बुद्धि इत्यादि जो कुछ सूच सूछ हमारा व्यक्तित्व है ये सब नाशवान है शरीर कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाता है माने उसे मृत्यु कहते हैं ये तो होता ही रहता है शरीर बार बार शरीर बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं लेकिन इनमें व्याप्त जो परमात्मा का चैतन्य है वो नित्य चैतन्य है माने स्थायी है शाश्वत है इस प्रकार की इतनी सृष्टि जो है वो हो सब भगवान की कल्पना है तो उसी कल्पना से फिर भगवान ने एक और ये नगर बना दिया जितम नारद जा रहे थे उसी तरफ बन गया नारद रास्ते में जा ही रहे थे अभी आगे बढ़ नहीं पाए थे कि बीच में ही उनको रास्ते में ये नगर दिखाई दे गया इसके माने है परमात्मा जगत की रचना करता है तो क्रम क्रम से नहीं करता बल्कि युगपद करता है युगपद के माने है जैसे हम रात्र में सोए और सपने देखे तो सपने की वस्तुएं एक एक करके पैदा नहीं होती है वह सब युग पद पैदा मैं एकदम से स्वप्न बन गया ऐसे ही परमात्मा ने जैसे ही संकल्प किया तो वो नगर सहसा नगर बन गया सड़कें भवन ये सब बन गए पशु बन गए पक्षी बन गए मनुष्य बन गए स्त्री पुरुष सब बन गए एक साथ बन गए सपने की तरह से लेकिन नारद जी को क्या दिखाई दिया कि मानो ये नगर सत्य है उनको नहीं दिखाई दिया कि भगवान की कल्पना है नारद जी ज्ञानी थे जानते थे ज्ञान कि परमात्मा है सत्य और समस्त जगत जो है वो नाम रूपात्मक जगत परमात्मा की लीला है उसकी रचना है ये पहले जानते थे लेकिन जब से उनको मोह हो गया तब तक भुला गया उनको अहंकार आ गया जब व्यक्ति को ये भुला जाता है कि समस्त जगत परमात्मा की काल्पनिक रचना है तो फिर वो उसका मोह प्रबल हो जाता है अहंकार सशक्त हो जाता है लेकिन जिसको मालूम है कि जगत तो परमात्मा की कल्पना है वो अहंकार करे तो किस बात का करे शरीर का करे कि प्राण का करे कि मन का करे कि शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं का अहंकार करे किसका करे किसी के अहंकार के उसमें स्थान नहीं रह जाता नारद जी को अब देखते हैं कि जब नगर देखते हैं तो उनको सब सत्य दिखाई देता है बस बसही नगर सुंदर नर नारी नारद जी ने देखा उस नगर में कि सब जो है स्त्री पुरुष बहुत सुंदर है सब नगर भी बहुत सुंदर है पहले बता दिया श्रीनिवासपुर ने अधिक रचना विविध प्रकार तरह तरह की रचना उस नगर में है बहुत सुंदर सड़कें बहुत सुंदर पार्क बहुत सुंदर भवन ये सब सब बहुत सब, सब सुंदर नगर हम बने हुए और स्त्री पुरुष जो है वो भी बहुत सुंदर है कैसे सुंदर है कहते हैं जन बहुमन सिनुधारी जैसे कामदेव और रति ने अपने स्वयं शरीर धारण कर लिए हूँ इनको सुन्दरता में सबसे अधिक तुलसीदास जी की दृष्टि में काम और रति यही दो बहुत सुंदर है तो मानो उन्हीं शरीर धारण कर लिया हो वैसे तो ये शरीर ही है, हैं बहुत सुंदर लेकिन ये जब इन्होंने सही धारण कर लिया तो स्त्री पुरुष रूप में नगर भर में सब दिखाई देते हैं तो नारद जी जब उधर से नगर में निकले तो देखा सभी सुंदर है जो दिखाई दिए सब बड़े सुंदर दिखाई दिए उनको तो सही पूर्व वसाई शीलनिध राजा और उसी नगर में कर, नगर का एक राजा था उस राजा का नाम शीलनिध था वो शीलनिध राजा उसकी उसकी यह नगरी थी ये भी उनको मालूम हुआ अगणित हय गए सेन समाजा और उस राजा जैसे राजा होता है उसकी सेना भी थी हाथी रोड़े भी थे बहुत सी सेना भी थी ये तो राजा का वैभव है उसकी सेना है उसके नौकर चाकर हैं समन्तरी आदि है ये सबके सब ये सबके सब बड़े सुंदर सशक्त स्वस्थ इस प्रकार के सब दिखाई दिए और सत सुरेश सम विभव बिलासा सतमसैकड़ो इंद्र के समान उनका वैभव विलास स्वदेश इंद्र एक इंद्र का ही बड़ा वैभव विलास है लोग बड़ा स्वर्ग ही जाना चाहते हैं कि बड़ा स्वर्ग सुंदर सारे सुख हैं और फिर स्वर्ग, स्वर्ग में भी सबसे ज्यादा सुख इंद्र को प्राप्त है क्योंकि वहां का राजा है लेकिन ये तो नगर जो सील नित राजा जो है वो इंद्र के एक इंद्र क्या सैकड़ों इंद्रों का जितना वैभव हो वो सब उनको उपलब्ध है वैभव के मैंने उनको सब सुख सामग्री उनका सिंहासन सभा भवन उनका भवन जहाँ पर रहते हैं वो सब स्थान ये सब के सब बहुत ही सब सुंदर अब बहुत सुंदर कह दिए जिसकी भाई जहां तक कल्पना जाए अपने कितने सुंदर हो सकते हैं अपने अपने मन में कल्पना कर लो वैसे सुन्दर सबके सब रूप तेज बल नीत निवासा और सब रूप निधान्त तो थे ही बता दिया सब रूपवान और सब तेजस्वी और बल नीत निवासा राजा बड़ा ही रूपवान बड़ा तेजस्वी बलवान और नीत माने राजनीत को जानने वाला और राज्य की व्यवस्था बड़ी सुंदर रखने वाला ऐसा राजा जाता विश्व मोहनी तासु कुमारी उसकी एक पुत्री थी उसका नाम था विश्व वो उसकी पुत्री थी श्री विमोह जिस रूप निहारी आप कहते हैं वो भी बहुत सुंदर थी कितनी सुंदर थी कि श्री विमोह श्रीमान लक्ष्मी लक्ष्मी जी अगर देख उसको तो वो भी मोहित हो जाए कहने अरे हम समझते थे कि हमें बहुत सुंदर है ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है इतनी ज्यादा सुंदर बना दी उनको तो श्री विमोह रूप निहारी कहते हैं सुई हरि माया सब गुण खानी तो कहते हैं कि यह है। वास्तव में बात क्या था ये कि हरि माया ये तो भगवान की माया है सब ये सारा नगर बना दिया राजा बना दिया नगर के स्त्री पुरुष बना दिए और उसी प्रकाश राजा की पुत्री भी बना दी जिस समोनी ये सब क्या था ये सब माया रचना थी की माया मैंने भगवान की माया माया के साथ उन्होंने हरि जोड़ा क्योंकि माया तो सभी के पास है भगवान पर परमात्मा है उसकी महामाया है आदिशक्ति है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी शक्तियां हैं वो भी माया है इंद्रादि देवता है उनकी भी शक्तियां हैं वो भी माया है और भी नीचे कोट के देवता है अग्नियाद देवता हैं, वरण देवता हैं, सूर्य देवता इन सब देवताओं की भी अपनी अपनी माया है यहां तक कि हर व्यक्ति हर मनुष्य की भी अपनी माया है हम लोगों की माया क्या है कि हम रात्र में सोए और सपने देखने लगे और स्वप्न को सत्य मानने लगे और उसी स्वप्न में नाना प्रकार का रूप देखते हैं ये हमारी माया है इस प्रकार से माया सबके पास है किसी की माया छोटी किसी की माया बड़ी किसी की माया थोड़ी दूर तक काम करने वाली किसी की माया बहुत दूर तक काम करने वाली इस प्रकार से ये भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली माया कहने के तात्पर्य की सोई माया ये परमात्मा की भगवान की माया है उसे तो बड़ी शक्तिशाली माया थी और सब गुण खानी और उसमें सब प्रकार के गुणों की खानी है गुण के माने तो वैसे शत्रम इन तीन गुणों से ही जो रचना होती है वो हो गुणमयी रचना कहलाती है लेकिन गुण को यहाँ अर्थ ये भी लगा सकते हैं गुण के माने अच्छाइया ये माया उस समय जो है बड़ी सुंदर है तो नाना प्रकार के जो गुण लौकिक गुण होते हैं वो सब वहाँ पर उस माया ने रच दिए सुंदरता आदर्च दिए आकर्षण रख दिया बल रच दिया ये सब का सब उनका आपस में सब लोगों का प्रेम संबंध शांति उत्साह ये सब का सब जो सब माया की रचना सो सब सब माया ने वहां रच रखी थी शोभा बखानी इसलिए तुलसी यासी कहते हैं उस माया की शोभा का क्या वर्णन किया जाए भगवान की माया की शोभा तो बड़ी रचित सबसे अधिक वही शक्तिशाली माया शोभा उसकी भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अब कहते हैं करे स्वयं सो नृपाला अब वो बाला शब्द करके बताया कि देखो वो हो शीलनिध की जो पुत्री थी वो हो, युवा हो गई थी और विवाह करने के लिए तैयार थी तो उस स्वयंवर उसके लिए रचा गया था स्वयंवर के मैने वो जिससे चाहे उससे अपना विवाह कर ले इसलिए लोगों को निमंत्रण भेजा गया और सूचना दी गई कि शीलनिध की पुत्री अपना विवाह करने स्वयंवर करना चाहती है तो जो राजा लोग उससे विवाह करना चाहते हों वो आवे और जिसको वो चुन लेगी उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा इस प्रकार की सूचना भी गई तो सब राजा लोग बहुत से वहाँ पर आ गए आये कहा अगणित मिपाला तो बहुत से राजा लोग वहाँ पर आए अभी राजा लोग कहाँ से आए थे ये आ? ये राजा लोग तो नकली थे कि असली थे अब ये सब बातें उसमें जो है माया में नहीं सब माया में सब जितने राजा लोग जो आए थे ऐसा नहीं था कि बाकी सब बाकी जितना रचना पहले और लोगों की रचना थी वो सब सत्य थी तो सत्य रचना वाले लोगों से राजा लोग आए थे वो सब राजा लोग वहां तक के तो उपस्थित हुए वो सब भी उसी प्रकार के नाना देश के नाना प्रकार के राजा वो भी अपने अपने वैभव के साथ में अपने अपने नौकर छात्रों के साथ में सब साजबात से सजे धजे ये सब राजा लोग भी आए थे, सब वहां। हुए सब वहाँ उपस्थित हुए मुन कौतुकी नगर के गये जब उन्होंने नारद जी ने इस नगर को देखा तो नारद जी का एक कौतुकी स्वभाव भी है कौतुकी स्वभाव तो भगवान का भी है लेकिन कौतुकी स्वभाव जैसे बच्चों का सड़क पर अगर कहीं भीड़ लगी हो और कहीं डमरू बज रहा हो कोई बांसरी बजा रहा हो तो झट से घुस लड़ के लड़के देखने लगेंगे उसके भीतर क्या हो रहा है, है? क्यों डबरू बज रहा है? क्यों विख क्या तमाशा दिखा रहा है तो ये जब मन में इच्छा होती से कौतुक है कौतुक तो कहते हैं नारद जी को वैसे ही बच्चों की तरह से कौतुक कि देखें, ये नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है ये नगर कैसा है कहा कौन सा नगर ये है इस नगर में हम आए नहीं देखे देखे दुनिया भर में घूमते रहे लेकिन ये नगर तो कभी दिखाई दिया नहीं ऐसा सुंदर ऐसे सोच करके उस नगर में फिर सब कुछत भयू अब नारद जी क्या मालूम कौन सा नगर है अभी हाल में बना कैसा है तो उन्होंने सब प्रवासी जो जो रास्ते में मिला उनसे पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है यहाँ का कौन सा राजा है ये सब उनसे जब सब पूछा तब लोगों ने सारी बात बताई का ई शिवनिधि राजा है यहाँ के उनका ये नगर है ही सब, और उन्हीं लोगों ने प्रवासियों ने बता दिया कि ये यह यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है बहुत से लोग आए हुए हलचल मची हुई है ये सब अनेक देशों के राजा आए हुए हैं उनके कारण से इतनी यहाँ भीड़ है और उसके राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है इसलिए उसकी तैयारी सब है तो सुन सब चरित्र भूप ग्रह आए तो वो सब बातें सुन करके जो ऊपर बताई थी वो सब सुन करके चरित्र माने ये सब हालचाल चाल वहां के जानकर के राजकुमारी का स्वयंवर इत्यादि है ऐसे देख करके तो इनको कौतुकी चले इन्होंने सोचा चलो हम भी देखे चल करके वहां पर नगर में क्या हो रहा है कौन सी ने राजा है कैसा स्वयंवर हो रहा है ये देखने की इच्छा इनके लोगों अब ये सब वैसे तो कहानी लगती है कि कथा कथा कहानी मात्र बच्चों के लिए है लेकिन सावधानी पूर्वक देखते हैं ये बड़े लोगों के लिए कहानी इसलिए है कि उसमें देखें यदि व्यक्ति को इस संसार में कहीं आश्चर्य और कौतुक लगता है तो वो फंसाने वाला भी है अगर आपको दिखाई देता संसार में कि ये बहुत बढ़िया वो बहुत बढ़िया किसी के बड़े बड़े कई मंजिलों का मकान दिखाई दिया उस मकान में भी बहुत साग सज्जा बहुत बढ़िया दिखाई दी और आपको लगा ये मकान बहुत अच्छा है फर्नीचर बहुत अच्छा है यहाँ का तो बगीचा बहुत अच्छा है अगर इस प्रकार का लगा तो समझो कि मन में परमात्मा की माया जो है वो चक्कर काटने लगी और व्यक्ति को फंसाने लगी व्यक्ति को जीव को ज्ञान तो होता नहीं होता है अज्ञान में और वो सब इस प्रकार की रचना को देख देख करके उसके मोह में पड़ता है आकर्षण मन में आता है जैसे नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर दिखाई दिया तो उनको ये भी लगा चले सील ने राजा के पास चले तो सुन सभी चरित्र भूप ग्रह आए करे पूजा नर मुनि बैठाए अब ज्यादा विस्तार न हो जाए से नहीं कहा इन्होंने कहा कि फिर नारद जी नगर की सड़कों को पार करते हुए जहां नगर के मध्य में राजा का राजमहल था वहां का फिर ये है नारद जी पहुंचे और वहां जब भूख के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वार से बताया कहा कि राजा को सूचित कर दो कि नारद आए द्वारपाल दौड़े राजा को जाकर के बताया गया कि नारद जी आए हैं तो शील ने राजा तुरंत दौड़ा बाहर आया आकर के नारद जी को नारद मुनि है भगवान के भक्त हैं ज्ञानी हैं इस भाव से आकर के उनका बड़ा आदर सत्कार किया और घर ले गए भीतर ले गए करी पूजा नुनि बैठाए पहले ले जाकर के उनके चरण धोये एक उच्चासन के ऊपर उनको बैठा उनके तिलक किया आरती की माला पहनाए, इस प्रकार से उनका जो है वो नारद जी का पूजन किया भगवान के भक्तों का ज्ञानियों को जिस प्रकार से आदर सत्कार किया जाता है वैसे उन्होंने राजा ने नारद जी का किया पूजन करने के बाद में अब वो इसमें फिर वर्णन विस्तार यहां पे नहीं दिया इसके माने नारद जी ने सबक पूछा ये यह सब यहाँ पर जानते थे नगर वासियों ने बताया था तो ये बताया कि यहाँ पर ये सब उत्सव किस बात का हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ तो राजा ने बताया कि पुत्री है उसने कहा का स्वयं वर् वो होने जा रहा है इसलिए सब राजा लोग यहाँ आए हैं उसी की भीड़ भाड़ इस प्रकाश से राजा ने सब बताया यह और फिर जब ये बात आई तो राजा ने फिर अपनी पुत्री को भी बुलाया और बुला करके नारद जी को से कहा कि उनको प्रणाम करो और शील ने राजा ने मानव पुत्री को नारद जी को भी दिखा दिया इस प्रकार से जो तो कहते हैं दिखाई नारद ही भूपत राजकुमार राजा ने राजकुमारी को नारद जी के सामने उपस्थित कर दिया नारद जी ने जब राजकुमारी को देखा तो अब आगे देखा तो क्या हुआ आगे वर्णन करते हैं लेकिन उनको ला करके राजा ने उसे कहा नारद जी से कि आप तो ज्योतिषी हो तीनों कालों की बात को आप जानते हो तो कृपा करके आप बताइए कि इसके कैसा भविष्य है इसके गुण दो अब ये कथा उसी प्रकार की है जैसे कि नारद जी गए थे हिमांचल के घर जहाँ पार्वती जी पैदा हुए तो पार्वती जब गई तो नारद जी वहां पार्वती वहां गए थे तो पार्वती जी ने को लाया गया उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने उनके सब आगे का भविष्य उनको सबको बताया तो उसी प्रकार से लगभग घटना उसी प्रकार की है जो बातें वहां कह दी गई वो यहाँ नहीं कही गई जो यहाँ कही गई वहां नहीं कही गई दोनों को मिला के देखना चाहिए जैसे कि वहां पर पार्वती जी को बुलाया गया उन्होंने फिर नारद जी को प्रणाम किया तो ऐसे करके यहाँ भी शिलनिधि की पुत्री आई उसने नारद जी को प्रणाम किया और जैसे वहां नारद जी ने उनको पार्वती जी देख करके उनको देखते ही उनका सब जान गए भविष्य जान गए क्या होने वाला है कैसा इनको पति प्राप्त होने वाला है ये सब जान गए नारद जी तो ऐसे ही नारद जी ने जैसे इनको देखा उसको तो तैसे उसको जान गए कैसे क्या है तो राजा भी उनसे पूछने लगा कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार कि अपने हृदय में विचार करके आप इसके सब गुण दोष बताइए गुण दोष बताने से तात्पर्य इनका की भविष्य में क्या अच्छाइया होने वाली है क्या बुराइयां होने वाली है ये सब बताइए गुण दोष से तात्पर्य है जिससे कि हम जान सकें कि भविष्य में कैसे अब ज्योतिषी जो भविष्य की बात बतावेगा वर्तमान की बात तो उसका पिता भी जानता राजा भी जानता पुत्री हमारी ऐसी है क्या गुण है क्या दोष है लेकिन भविष्य से तात्पर्य है कि इसका क्या होने वाला है सो आप कृपा करके बताइए अब नारद जी ने जब उसको देखा तो उनको क्या क्या उनको सूझ पड़ा कि राजकुमारी में क्या क्या विशेषता है क्या गुण है इसके वो सब उनको सब समझ में आ गए उसका आगे वर्णन करते हैं देख रूप मुनि विरति बड़ी बार लग रहे निहारी लक्षण ताश विलोक भुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने जो यही बरई अमर सुई होई समर घूमते ही जीतन न कोई से वही सकल चरा चरताही बरई शील निधि कन्या जाई लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाए भूपसन सन भाके सुखा सुलचन कही न पपाही, पपाही। नारद चले सोचे मन माही करऊ जाए सोई जतन विचारी यही प्रकार मुही बरे कुमारी जप तप कचन होते काला हे विधि मिलय कवन विधि काला ही अवसर चाहिए परम शोभाूप विशाल जो बिलोकरी जय कुंवर तब मेल जयमाल सियावर राम चंद्र की जय पवन हनुमान के जय भो भय सब संतन की जय देख रूप में विसारी उस राजकुमारी का सुंदर रूप देख करके नारद जी ने वीरत विसारी मैंने उनका वैराग्य जाता था माने नारद जी तो बड़े वैराग्यवान थे हाँ? अब देखो अहंकार और फिर अहंकार के बाद फिर जो वो समझते थे कि हमने काम को धार पर विजय प्राप्त कर ली अब वही सब लक्षण अहंकार के बाद प्रकट होने लगे जिस बात का अहंकार कि हमने इनके ऊपर विजय कर ली अहंकार उन्हीं को पराजित कर देता वही सब उत्पन्न होने लगे नारद जी के अंदर उस राजकुमारी को देखा तो वैराग्य भूल गए वैराग्य भूल गए कि कि मैंने उनको ये लगने लगा राजकुमारी से हम ही विवाह कर ले तो बहुत अच्छा स्वयं विवाह करने की इच्छा में बड़ी बारी लग रहे निहारी और बहुत दूर तक उसको देखते रहे उसके सुंदर स्वरूप के कारण से बहुत दूर तक उसको देखते रहे और अपने मन में उनके विचार भी आते रहे किस प्रकार के बहुत सुंदर है लक्षण भी बहुत अच्छे है। दोनों हैं, दोनों बात है वो भी बहुत अच्छे है लक्षण जब लक्षण उनको समझा बहुत देर तक देखा मैंने भविष्य की बात सारी समझ में आ गई उनको उनका ज्योतिष उतनी देर में काम किया और उसने ज्योतिष ने क्या बता दिया इसके लक्षण तो बहुत अच्छे है तो उन लक्षणों को याद करके हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने जो अच्छे लक्षण थे उनको जानकर के नारद जी मन में बहुत प्रसन्न हुए प्रसन्न इस बात में हुए कि इतने अच्छे लक्षण इसके हैं हमारा इससे विवाह हो जाएगा तो वो सबका सब जो है जो फल होने वाला वो हमको सब प्राप्त हो जाएगा सुंदर राजकुमारी प्राप्त हो जाएगी और इसके फल फलस्वरूप होने वाला जो पति को जो लाभ होने वाले हैं इसके द्वारा इसके सौभाग्य से इसके सुंदर प्रारब्ध से वो सब हमें प्राप्त हो जाएंगे ऐसे सोचने लगे लेकिन वो सभी सब, सब बातें जो है वो अपने ऊपर घटित जो कर रहे थे वो वो सब उन्होंने राजा को नहीं बताया राजा को ये नहीं बताया कि देखो कि ये पुत्री का विवाह तो हमारी साथ होगा और हमारे साथ होगा तो हमें ये सब नहीं बोला लेकिन उससे क्या कहने लगे कहने नहीं प्रकट बखाने खाने लेकिन गोलमोल बात उससे राजा से इस प्रकार से कर दी कि जो यही बड़े अमर सोई हो जो इस तुम्हारी पुत्री से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमति ही न कोई युद्ध क्षेत्र में उसे कोई जीत नहीं सकेगा अब जब अमर होगा जाएगा तो कौन मार सकता है उसको अमर हो गया अब फिर वो चांद जितना युद्ध करे वो मरेगा नहीं जब मरेगा नहीं तो युद्ध में विजयी होगा हारेगा भी नहीं युद्ध में कभी अच्छा जब युद्ध में हारेगा नहीं तो सब जगह उसका राज्य उसी राज का सब जगह होगा एक तो अमर भी और दूसरे सर्वत्र उसका राज्य सब जगह वो राजा होगा विजयी सब जगह होगा के माने यहाँ पर उसके पति का माने राजकुमारी जिससे विवाह करेगी उसका जो वो हो साहब उसी की सेवा करेंगे माने सबका वो स्वामी होगा और बाकी लोग सब उसके सेवक होंगे और बड़े विवाह करेगी दो बार बोला जो यही बड़े अमर सोये अंत में कहा कि बड़े शीलनिध कन्या जाही जैसे की ये शील राजा ये कन्या जिसे विवाह करेगी तीन बातें बतायी देखो वो तो एक तो अमर होगा दूसरा वो कुछ हार नहीं सकता विश्व विजयी होगा और तीसरे वो सब उसके अधीन होंगे सबका वो स्वामी बनेगा अब देखो संसार में ये तीन लक्षणों तो एक परमात्मा के छोड़ तो और किसी में नहीं है परमात्मा यमर परमात्मा ये सब राजाओं का राजा महाराजा वही वो, वो किसी से पराजित होने वाला नहीं और वो सारे तीनों लोग सब उसी के सब देवता इत्यादि सब उसी की सेवा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की सेवा में लगे हुए हैं ऐसा परमात्मा ही एक है और कोई परमात्मा अस्तित्व तो को दूसरा नहीं है जिसमें लक्षण दिखाई देखिन नारद जी को क्या हुआ अब देखो नारद जी जो विचार करते हैं उनके शब्दावली में एक और बात ध्यान देने की नारद जी ये सोचते हैं कि ये कन्या अगर किसी दरिद्री से भी दुर्बल व्यक्ति से भी मूर्ख से विवाह कर लेगी तो इसके कारण से वो व्यक्ति अमर हो जाएगा और फिर वो व्यक्ति जो है फिर वो हो सर्व विजयी हो जाएगा और वो फिर जो है वो हो इस प्रकार से तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा सब उसकी सेवा करने ले लगेगा लेकिन कहीं भी ज्योतिष में इस प्रकार का विधान नहीं ज्योतिष का विधान यह कि ठीक है इसको ऐसा बर प्राप्त होगा तो जो अमर होगा उससे इसका विवाह होगा नारद जी को कहना चाहिए इस पुत्री को ऐसा बर प्राप्त होगा जो अमर होगा जो विश्वविजयी होगा उससे इसका विवाह होगा जो तीनों लोग जिसका की सेवा कर रहे होंगे उससे इसका व्यवहार होगा ऐसे इसके लक्षण में जाइए ये तो ज्योतिष का सही रूप तो ये है लेकिन जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है नारद जी के जैसे मोह उत्पन्न हो गया तो देखो वही ज्योतिष जो है उसका मिस मिसइंटरप्रिटेशन करने लगे इस प्रकार गलत ढंग से उसका अर्थ करने लगे कि यह जैसा भी कोई व्यक्ति होगा उससे नारद जी सोचने लगे हम अमर नहीं है विश्व विजयी नहीं है लेकिन इससे विवाह हो जाएगा तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे ऐसा नहीं होता अब ये भी नारद जी के अपने ऊपर सोच रहे थे चूंक उन्होंने ज्योतिष की बात को अपने ऊपर घटित करके देखी कि ये विश्व विवाह हमसे हो जाएगा तो हमको क्या लाभ होगा इसलिए उनकी ज्योतिष भी गलत अर्थ देने लगी ज्योतिष का सही अर्थ लग सकता है ज्योतिष भी अपने स्थान में सत्य होगी लेकिन बहुत बार ज्योतिषी लोग जब कहीं किसी बात को बताते हैं गणना करते हैं हिसाब लगाते हैं देखते हैं जनपत्र देखते हैं और, और लक्षण देखते हैं बताते हैं तो ज्योतिषियों को कभी कभी अपने स्वार्थ रहता है लोभ रहता है उसके कारण से वो बात बताएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले या और कोई उनको लाभ हो इसके कारण से क्या होगा कि जो कुछ उसका फल होगा ज्योतिष का वो भी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ करके बताएं इसलिए ज्योतिषियों के बाद प्राया गलत माने सच्चा ज्योतिषी हो तो भी बात गलत क्यों हो जाती है उसके मानसिक विकारों के कारण ज्योतिष अपने स्थान ठीक है ज्योतिषी का ज्ञान ज्योतिष के बारे में ठीक है लेकिन ज्योतिषी की जो बुद्धि है मन है वो विकृत है इसलिए उसके विकार के कारण से वो ज्योतिष की जो बात बताएगा वो गलत शरत बता देगा ये सुकल चरा चर ताही बड़े शीलनिधि कन्या जाही लक्षण सब राखे। अब उन्होंने नु, जो उसकी शील निधि राजा की जो पुत्री राजकुमारी थी उसके सब लक्षण विचार करके नारद जी ने अपने हृदय में रखे मन उनको याद किए और कछुक बनाये भूपन बाके और उनमें से कुछ बना सुना करके उन्होंने राजा को बता दिए सुता सुलक्षण कहीं नाही और नारद जी कहते हुए कि तुम्हारी पुत्री जो है बहुत सुलक्षणी है बहुत सुंदर है इसका भविष्य बहुत अच्छा है ऐसे कहके बताते हुए नारद जी वहां से चले नारद चले सोच मन माही अब नारद जी का ध्यान दूसरी तरफ अब वहां शीलिद राजा और उनसे बात और आगे की कुछ बात हो सुनो वहां से विदा होकर के नारद जी चल दिए अब चल दिए तो उनके मन में क्या बात घूम रही है कि इसके नारद चले सोच मन माही उनके मन में सोच है सोच के माने ये अब चिंता लगी है सोच शब्द तो संस्कृत का जो है सुच संस्कृत का कहलाता है उसके दो प्रकार से अर्थ करते एक तो सूच के माने शोक करना है और दूसरा सूच के माने सोच करना है लेकिन सो सोच करना और शोक करना ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित है नानु सोचन्ति पंडिता जैसे गीता में आता है नान सोचन्ति पंडित पंडित लोग इसका शोक नहीं करते ऐसे करना सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं अनु शरण त्वा अहम तो आ सर्व पापेभ्यो मोक्ष शुच माँ सुच मन शोक मत करो लेकिन सुच के माने शोक मत करो ये तो है ही है लेकिन उससे सोच के माने ये भी कि चिंता मत करो ये हिंदी में अर्थ आ गया सुच से जब सोच बना तो हिंदी में उसका अर्थ आ गया कि चिंता मत अब नारद जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि इस पुत्री का इससे राजकुमारी से हमारा विवाह कैसे हो लेकिन जो चिंता उत्पन्न हुई तो सोच शब्द ये भी सूचित करता है कि नारद जी के मन में दुख भी शुरू हो जाए देखो जहां कामना हुई और कामना को पूरा करने के लिए चिंता हुई तो ये सब मानसिक विकार हैं व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं और दुख देते हैं जो नारद सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान का भजन करने वाले उनके मन में यहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है अब वो सोच करते हैं तो क्या होता है करूं कहते करु जाए सोई जतने विचारी अब वो कहते हैं कि अब विचार करके हमें वो उपाय करना चाहिए जिससे कि जय प्रकार बड़े कुमारी जिससे कि राजकुमारी हमारा ही वर्ण कर ले। वर्ण मने स्वयं तो हो गई होगा उस स्वयं में हम भी जाए और फिर वो हमको देखे राजकुमारी की हम बहुत सुंदर है और हमारी सुंदरता को देख करके राजकुमारी हमको ही वरण कर ले ऐसा विचार करके नारद जी युक्ति सोचेंगे क्या उपाय किया जाए अब कहते हैं कि देखो कि जब तब कशू न होते काला नारद ने सोचा कि अगर जब किया जाए या तपस्या जैसी कोई साधना की जाए तो उससे ये गुण प्राप्त हो सकता है जैसे कोई जब करे एक उदाहरण जब का आपको देखे ध्रुव थे वो घर छोड़ करके चले उनके पिता उत्तानपाद ने उनको गोद से उतार दिया माँ ने कहा कि देखो तुम भगवान की आराधना करो तपस्या करो तो भगवान की कृपा से तुमको यह राज्य प्राप्त हो सकता है तो ध्रुव बन की तरफ गए नारद जी उनको रास्ते में मिल गए नारद जी उन्होंने भगवान नारायण का मंत्र दे दिया और कहा जाओ तुम इसी मंत्र को जपो तुम्हारे सिद्ध हो तुम्हों। तुम्हों। तुम्हों। गए तो ध्रुव बन में भगवान का मंत्र जपने लगे और सो भी मंत्र जपने लगे एक से खड़े होकर तुमने तो तपस्या भी की और जब भी किया तो करते करते क्या हुआ दोनों का फल भगवान आ गए सामने प्रकट हो गए भगवान ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो क्यों जप कर रहे हो क्यों तपस्या कर रहे हो तब तो ध्रुव ने बता दिया किस इस प्रकार घटना घटी पिता के साथ में तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं तुम जाओ आप शीघ्र ही तुम्हारे पिता आयेंगे तुमको ले जाएंगे और तुमको राज्य प्राप्त होगा वरदान दे दिया तब जैसे कोई वरदान चाहता हो कोई इच्छित वस्तु चाहता हो तो जैसे ध्रुव ने तपस्या की जब किया तो उसकी वो लौकिक इच्छा भी पूरी हो सकती है तो नारद जी ने ही ध्रुव को ये सब मंत्र दिया था और नारद जी के कहने से ध्रुव ने जप भी किया तप भी किया राज्य प्राप्त भी हुआ तो नारद सोचने लगे वो काम भी कर सकते हैं जब भी करें तब भी करें तो उसके करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे हमको वरदान देंगे तो फिर ऐसा सुंदर रूप मिल सकता है कि राजकुमारी हमको ही चुन्य वर्ण कर ले ऐसा हो सकता है लेकिन कहा कि जब तब करने में तो बहुत देर लगेगी समस्या तो दूसरी आ गई ध्रुव के सामने ये बात नहीं थी ध्रुव ने तो कहा तपस्या करेंगे अभी कोई राज्य थोड़े अभी तो उत्तानुपात है ही पिता अभी कोई राज किसी को देने थोड़े जा रहे हैं उन्होंने जितने दिन में तपस्या की उतने दिन के बाद फिर जाकर के वो राज उनको प्राप्त हो गया लेकिन यहां तो इतना अवसर नहीं कहते जब तब कृष्ण हो ही तो काला तो उतने छोटे समय में कि वो स्वयं की तैयारी आज ही स्वयंबर होने जा रहा है आज ही सब राजा लोग इकट्ठे हैं, अब इतनी जल्दी कहा से जब तक हो जाए अब ये मन में सोचने लगे कि हे विधि मिले कवन विधि माला ये उनके मन के विचार हैं। हे विधाता भगवान सोचने लगे कि भगवान कैसे ये हमको और कोई उपाय क्या किया जाए कैसे ये हमारे पुत्री हमको वर्ण कर ले हमारा विवाह इसे कैसे हो जाए इस चिंता में तो ये दिखाते हैं कि देखो जब किसी व्यक्ति के मन में चिंता होती है और प्रबल कामना होती है तो उसके मन में इस प्रकार के वाक्यों के रेपुटेशन होता है हे भगवान हमारा ये काम कैसे हो हे भगवान हमारा ये काम कैसे हो हे भगवान ये कैसे सिद्ध बात हो जाए तैसे तो ही नारद जी इसी प्रकार के दिखाते हैं मानिए कथा लोक चरित्र भी है लोगों को दिखाने के देखो लोग किस किस प्रकार से जीवन जीते हैं कैसे कैसे उनके मानसिक कैसे कैसे घटनाएं घटती रहती हैं वैसे नारद जी के मन में भी हो रहा है तो कहते हैं कि फिर यही अवसर चाहिए परम शोभा विशाल नारद जी सोचते हैं कि इस समय तो हमारे बहुत सुंदर रूप की आवश्यकता है शोभा और रूप रूप भी चाहिए शोभा भी चाहिए मन सुंदर रूप तो सुंदर रूप चाहिए रूप आकर्षक भी हो और बनावट सजावट भी ऐसी बने जिससे कि राजा दिखाई दे बिल्कुल आकर्षक रूप इस प्रकार का बन जाए नाराज जी सोचते ये अगर हो जाए तो ये हमको वर्ण कर ले और जो भी लोग रीझ है कुंवर माने राजकुमारी क्या देख करके किसी का वर्ण करेगी जिन बातों को देख करके वो वर्ण करेगी वो हमें आ जाए किसी प्रकार से वैसे ही सुंदरता बन जाए वैसे ही आकर्षण बन जाए वही विधि बन जाए तब मिले जयमाल तब वो राजकुमारी हमारे गले में माला पहनाएगी और तब उसका वर्ण होगा तब हम उसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं तो कैसे होगा तो इसके मैने मुख्य बात ये हुई नारद जी ने विचार करके सोचते सोचते इस निर्णय पहुंचे कि सुंदर रूप चाहिए किसी प्रकार को मिलना चाहिए अब सुंदर रूप नारद जी को कैसे प्राप्त हो उसकी बात आगे अब देखिए क्या होता है हरिशन सनम सुंदर ताई हो ये तात गहर भाई तो मोरे हित हरी समने को, समने को यही अवसर सहाय हो यही अवसर साय सु बहुविधि ते काला प्रगट्यौ प्रभु कृपाला प्रभु लोक मुनि नयन जुड़ानी होजे हर सने अति कई कथा सुनाई और करु कृपा करि हो सहाई आपन रूप देव प्रभु मोही देव चब देव चब दे। आने भात नहीं पावई पाव जही विदिनाति हो तुमरा दास मैं तोरा निज माया बल देख विशाला हे हंसी बोले दीन दयाला जय विधुई हई परमेता नारद सुन तुम्हार सोई हम करब दयान कछो बचन न मृषा हमार जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय अब नारद जी वहां से राजभवन से निकल करके नगर में आए और कहीं किसी पार्क में जा बैठे अब वहाँ बैठे बैठे अपने विचार कर रहे हैं कि सब क्या करना चाहिए उनके मन में आया हर सन मांगो सुंदरताई अब सोचने लगे कि भगवान से ही हम सुंदरता मांगे तब काम बनेगा बिना सुंदरता के काम चलेगा नहीं और सुंदरता मिले कहाँ से ये भगवान ही हमको दे सकते हैं और हुई है जात गहर वो तो भाई अब अगर हम जब तक नहीं करते हैं तो हम भगवान तक जाएं बैकुंठ धाम जहां से आए हैं वही बैकुंठ धाम लौट करके फिर जाएं और वहां जाकर के फिर उनसे भगवान से कहें कि हे भगवान हमको वो सुंदर रूप दो जिससे हम राजकुमारी से विवाह करें लेकिन वहां तक जाने में तो गहर कि मैंने देर लग जाएगी अब आज नारद जी ने पूछा कि सोचा कि आज हम बैकुंडाम तक फिर लौट करके जाएं और वहां से लौट करके फिर आवे तब तक देखेंगे यहाँ स्वयं तो पूरा हो गया खत्म हो गया काम ही पूरा हो जाएगा तो बीच में जल्दी होना चाहिए मतलब कि सुंदर रूप भगवान हमको दें और जल्दी यहीं प्राप्त हो जाए भगवान का रूप ऐसे सोचने लगे नारद जी को तो तो तो तो अब इनको दो विकल्प पहले दिखाई दिए कि जब तब करें तो सुन भगवान प्रकट हो सकते हैं रूप प्राप्त हो सकता है या भगवान के पास हम स्वयं जाएं और उनसे कहें जाकर के लेकिन दोनों बातें इनको ठीक नहीं देती तो मोरे हित हर सन नहीं को और नारद जी ने यह भी सोचा कि हमारा हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है वही हमारे स्वामी सब कुछ पूर्ति वही करते हैं ये नारद जी को इतना याद रहा तो ये सोची कि भगवान से जो कुछ हमारी कामना है भगवान ही पूरी करेंगे यही अवसर सहाय सोई हो इसलिए नारद जी एक सब तरफ से कि अब हमारा कोई और साधन नहीं है किसी प्रकार से हमारा काम पूरा नहीं हो सकता है एक भगवान ही हमारी हमारे इच्छा को कामना को पूरा करने वाले हैं से सोच करके भगवान से प्रार्थना करने लगे यही अवसर सहाय सोई हो कि हे भगवान इस समय हमारी तुम्ही सहायता करो अब अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके भगवान से कहने लगे कि आप ही हमारी सहादा करें बहुविध विनय की काला अब वहां बैठे बैठे नाराज जी ने भगवान की खूब विनती की प्रार्थना की खूब भगवान से भगवान आप प्रकट हो अब ये बात कुछ उसी प्रकार से है कि जैसे आप देखेंगे आगे चल करके कि जब रावण का जन्म हो गया और सब पृथ्वी पर पापा चरण फैल गया और सब लोग बहुत परेशान हो गए तो वे सब मिलकर के पृथ्वी गऊ का धारण करके देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपने निवेदन किया कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं ने सबने मिलकर के सोचा कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए वही हम लोगों का कष्ट धारण करेंगे उस समाज में शंकर जी भी थे तो वहाँ पर क्या बात आती है कि लोग बाग ये पूछने लगे कहने लगे कि कहा चलें कि भगवान से प्रार्थना करें तो कोई कहने लगा क्षेत्र सागर चलो कोई कहने लगा बैकुंठ धाम चलो वहाँ भगवान मिलेंगे तो ये सब जाने की तैयारी में विचार कर रहे थे कहा चलें कहा चलें तब तक शंकर जी कहते हैं कि ते समाज गिर जा मैं अवसर पाए बचने के कहे हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाना कहते भगवान कहा ये जो है वो भगवान तो सब जगह है अब ऐसे थोड़े बैकुंड धाम में ही है वहां जाओगे तभी मिलेंगे अरे भगवान यहाँ पर भी जैसे बैकुंड धाम में वैसे यहां पर भी है और प्रेम से प्रकट होते तो बस फिर उसके बाद फिर वो लोग कहीं गए नहीं फिर जहां थे वहीं सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना करने लगी जय जय अविनाशी सब गट बासी व्यापक परमानंदाज प्रार्थना होने लगी तो जहां थे वहीं बैठे बैठे सबने भगवान से प्रार्थना की भगवान ने उनकी प्रार्थना वहीं सुनी थी, उसके बाद आकाशवाणी भी हुई ऐसे ही नारद जी को भी सोचा कि अब कहीं जाते वाते तो लगेगी देर यहीं भगवान से प्रार्थना करो, तो नारद जी वहीं बैठे, बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे और पूरे अपने हृदय से बड़े प्रेम पूर्वक बड़े समर्पण भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे तो उस प्रार्थना का फल क्या हुआ प्रगट कौतुकी कृपाला भगवान जो उसी समय प्रकट हो भगवान क्यों प्रकट हो गए भगवान कौतुकी है इसलिए प्रकट हो गए कोई हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से करता रहे जैसे नारद जी कर रहे थे, थे, थे, थे भगवान न प्रगट होंगे लेकिन नारद जी के पास भगवान प्रकट हो गए क्योंकि भगवान को आगे लीला करनी थी और नारद जी को शिक्षा देनी थी इसलिए भगवान भी उस समय प्रकट हो गए इसलिए कह दिए कौतुकी कृपाला भगवान जो है वो कौतुकी थे उन्होंने भगवान ने अपना कौतुक करने के लिए नारद जी के सामने प्रकट भी होगा कहा नारद जी तुमने हमको याद किया हाँ हम हाँ, तो आप ही को याद कर रहे थे तो आगे गए भगवान नहीं कहो हम आ आप देखो जैसे नारद जी कौतुकी थे तो उसमें वो शिला की नगरी में घुस गए और देखने के लिए वो सतमाशा तो ऐसे ही भगवान भी कौतुकी है लेकिन नारद का कौतुकी होना अज्ञान जन्य है भगवान का कौतुकी होना ज्ञान जन्य है भगवान ऐसे कौतुकी नारद की तरह से अज्ञानी कौतुकी नहीं बच्चों के तो कौतुकी होना ऐसे है कि उनके मन में जिज्ञासा होती देखें क्या हो रहा है घर में देखेंगे बच्चे देखेंगे ये ढका रखा है इसमें क्या रखा हुआ है तो ऐसे खोल के देखेंगे उसमें क्या रखा हुआ है तो बच्चों का को तो कौतुकी लोभ के कारण से होगा कोई चीज ढकी रखी है देखें क्या रखी है लेकिन जो घर के बड़े लोग होंगे उनमें भी कौतुक होगा वो देखेंगे दूर से छिपे हुए की बच्चा जाकर के उसको उठा करके खोल करके देख रहा है अब वो क्या देख रहे हैं कि देखो उस उठा करके कुछ लेता कि नहीं लेता हुँ? वो भी कौतुकी है जाके मना नहीं करता देखना छूना नहीं ऐसा नहीं बोलेगा वो छूने दो उठाने दो दे, देखो और फिर लेता कि नहीं लेता ये देखें मुझकी बात तो छिपे छिपे वो देख रहा है वो पिता या माँ तो वो भी तो कौतुकी है लेकिन उसका कौतुकी लोग बस नहीं है कि हम इसे निकाल लेंगे मिल जाएगा खा लेंगे तो दोनों के कौतुक को देखो ये उदाहरण से समझे देखो नारद जी का कौतुक कैसा है और भगवान का कौतुक कैसा है माने कौतुक सब एक समान हो सोना ही है हा? उसके जो नेचर डिफरेंट टाइप की है तो भगवान इस प्रकार से कौतुक करते हैं भाई नारद क्या कहते हैं चलो नारद जी के पास नारद जी का क्या विचार है आगे हमसे क्या चाहते हैं ऐसे करके भगवान आते हैं ज्ञान निधान भगवान <coughs> प्रभु लोकमे नये जुड़ाने जैसे नारद जी देखा कि भगवान आके तो सामने खड़े हो गए तुरंत प्रगट हो गए तो नारजी बहुत नैन जुड़ाने के माने देख देखा उन्होंने और तृप्त हो गए उन्होंने कहा अब सब काम बन जाएगा मैं प्रसन्न हो गए इसके माने और ये काज ही हर साने अपने मन में प्रसन्न हो गए जब भगवान ही आकर प्रकट हो गए और इनसे सारा काम बनी जाएगा अब तो कुछ है नहीं जो हम मांगेंगे वो भगवान कृपाल हुए हमारे ऊपर हमारे स्वामी है जो मांगेंगे हमको दे देंगे अब सब काम बन जाएगा आगे इनको लगा आपने अब देखो भविष्य की कल्पना जो नारी कर रहे हैं तो शील पुत्री की तो भविष्य सब जानते हैं लेकिन अपना भविष्य उनको नहीं सूझ रहा है कि हमारा क्या होने वाला जो ज्योतिषियों का चक्कर जो है ज्योतिषी दुनिया भर की बता देगा लेकिन पूछा भाई तुम्हारा भविष्य क्या है अपना बतावा वो अपने माया जाल में ज्योतिषी फंसा है अब कहता हो सामने प्रसन्न हो गए कि अब हमारा काम बने अति कही कथा सुनाई आरत के मने दुखी होकर आरती मैं किसी समस्या में घेरने के बाद संकट में पड़ जाता है और दुखी होता है वो आरती है तो कहते हैं इस समय तो हम एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं और बड़े समय हम दुखी हैं तो ऐसे दुखी भाव से नारद जी ने बड़ी विनम्रता के साथ भगवान को सारी घटना बताई कहा कि भगवान देखो ये तो नगर बहुत सुंदर है यहाँ के राजा भी बहुत अच्छे राजा है और वो बड़े नीतपरायण है बड़े तेजस्वी है महान राजा है उनकी पुत्री भी बहुत सुंदर है अब जो है उस पुत्री से हम चाहते हैं विवाह हो तो अब कैप्रकाश हो क्या हो करो कृपा इसमें आप ही हमारी सहायता करो तो ये काम बन सकता है ऐसे भगवान ने नारद जी से बड़ी विनमता पूर्वक बड़े सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की झूठ नहीं गे तो कहते आपन रूप देव प्रभु मोहीन और ये भी कहा कि भगवान आप हमें अपना रूप दे दो सीधी सी बात अब ये भगवान के ऊपर भी नहीं छोड़ा कि भगवान पसंद चाहते हैं विवाह हो तो किस प्रकार से उसको करा दो और आगे नारद जी बोलते चले गए और ये भी कहा कि ये काम तब बन सकता है जैसा आपका सुंदर रूप है वैसे ही सुंदर रूप हमको भी दे दो नारद जी जानते थे भगवान से सुंदर कोई नहीं है तो इस कथा से भी ज्ञात होता है कि संसार में एक एक सुंदर है देवता भी एक एक ज्यादा सुंदर है लेकिन परब्रह्म परमात्मा से सुंदर कोई नहीं भगवान जब अवतार लिए भगवान राम के रूप में तो भगवान राम की सुंदरता के सामने कोई सुंदर नहीं रामायण भर में जगह जगह उनकी सुंदरता का वर्णन है भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनकी सुंदरता का वर्णन जगह जगह भागवत में है क्योंकि उनकी सुंदरता अलौकिक दिव्य सुंदरता है वैसी सुंदरता संसार के प्राणियों में जिनके शरीर पांच भौतिक मिट्टी जल इनसे बने हुए जिनका शरीर होगा वो कहां तक सुंदर होगा आखिर है तो मिट्टी का लेकिन भगवान का जो शरीर धारण करते हैं वो तो सचिदानंद दस रूप चिदानंद में दे तुम्हारी उसका सौंदर्य का क्या ठिकाना तो नारद जी कहने लगे भगवान जैसा आपका सौंदर्य है वो हमको दे भात नहीं पाव ही और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें सुंदर रूप होगा नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं जबरदस्ती उससे हम विवाह करवा लें जेबरस्ती उससे हमारा धारण करवा लें वो तो होगा नहीं वो तो चुनेगी तभी जब सुंदर रूप देखेगी तब शोभा हो, हो, तेज बल हो ये सब जब देखेगा वो तभी वो सब अन्य राजाओं की अपेक्षा से श्रेष्ठता जब देखेगी तभी तो माला पहनेगी इसलिए आप हमको ये सब दीजिए लेकिन इसी के बाद नारद जी के मुंह से एक बात और निकल गई देखो क्या बोल गए कि जय विदनाथ हो, हो भगवान जिस प्रकार से हमारा हित तो हो करो सुवेग दास में तो हम तो आपके दास है आपके भक्त हैं जिस प्रकार का हमें हमारा हित हो वही करो तो नारद जी का हित के माने क्या था यहाँ कि हमारा हित इसी में है कि शीलनिद कन्या की पुत्री हमारा हम, हमारे गले में माला पहना दे और फिर उससे विवाह हमारा हो जाए और फिर हम अमर हो जाएं और फिर विश्वविजयी हो जाएं और तीनों लोगों के हम स्वामी हो जाए इस प्रकार की इनकी इच्छा थी तो कहते ये समझते इसी में हमारा हित है तो भगवान से हित का अर्थ ये सब लगाते हुए नारद जी ने कहा कि सब हमारे जैसे प्राप्त हो सकता हो तो हे भगवान आप हमारे साथ वही कर लेकिन हित शब्द जो नारद जी के मुँह से निकल गया भगवान के लिए बड़ा काम का निकला वो भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी नारद जी बात कहते हैं अपने हित की बात कहते हैं चाहते हैं तो बस निज माया बल देख विशाला भगवान ने देखा कि देखो हमारी माया कितनी शक्तिशाली है और वो माया जो है किस प्रकार से नारद जी जैसे मुनि के बुद्धि को भी फिर दिया उसको भी चक्कर में फड़ गए और क्या क्या दुनिया भर की सब बातें चाहने लगे एक राजकुमारी से विवाह भी चाहने लगे अमर भी होने की इच्छा करने लगे तीनों लोगों के स्वामी होने लगे विश्व विजयी होने लगे ये सब इच्छाएं इनके लिए वही माया के कारण है इस माया की बात को थोड़ा याद भी रखना चाहिए रामचरित मानसिंह जो आगे पीछे पड़े तो बहुत सी बातें याद रखनी पड़ती हैं दूसरे के प्रसंग में आगे चलकर के प्रताप भान की कथा आएगी और प्रताप भान जब कपटबुंध के पास जाता है तो वहां कपटबुंध भी उससे कहता है कि तुमसे तो बरदान मांग लो तो वो राजा जो है वो प्रताप भान कपटबुंध से जो वरदान मांगता है वो भी ऐसी ही बातें वरदान में मांगता है कि हम अजर अमर हो जाएं, हमें कोई जीत न सके हम चक्रवर्ती राजा हो जाएं, जैसी नारद जी की जी ये तीनों बातें थी उसी प्रकार की उसकी भी थी तो ये सब जितना भी है ये सब बातें माया करते हैं भगवान कहते हैं देखो भगवान की माया जो है ये इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न करती है निज माया बलि देख विशाला हे हंस बोले दीन दयाला तब अपने हृदय में भगवान हंसे मैंने नारद जी के सामने नहीं हंसे क्योंकि नारद जी तो इस समय समस्याग्रस्त है ऐसे व्यक्ति को जो दूसरी समस्या में फंसा हो दुखी हो परेशान हो उसके सामने हंस दो तो कौन नारद जी उसी समय नाराज हो जाते कहते हैं आप तो हमारी बात में हंस रहे आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर इसलिए भगवान ने ऊपर से तो हंसे नहीं अपने मन में हंसे इस बात पर भग, नारदी भगवान हंसे कि देखो नारद जी हित चाहते हैं लेकिन कहाँ हित चाहते हैं माया जाल में अपना हित चाहते जबकि इस माया में हित है नहीं वही अपना हित समझ रहे विपरीत बात को जब देखा तब ऐसे भी कह सकते हैं कि नारद जी ने अपने भक्त नारद के मन में इतना मोह इतना अहंकार और इतनी मूर्खता कि इन बातों में समय संसारी चक्कर में पड़ करके माया जाल में पड़ करके नारद जी अपना हित चाहते हैं तो भगवान ने भी कह दिया नारद जी से देखो क्या करेंगे हम यही विधि हो परम हित नारद सुनो तुम्हार हे नारद सुनो हम तुम्हारा जिस प्रकार से परम हित होगा सुखने तुम हित की बात कहते हो हम तुम्हारा परम हित करेंगे परम हित में ही बात आ गई थी कि देखो नारद तुम्हारा इसमें हित नहीं है इस माया जाल में फंसने के लिए तुम्हारा परम हित इसी में है तुम विरक्त रहो सदा आत्मज्ञान परमात्म भाव में स्थित रहो भक्ति में रहो मुक्त होकर के जीवन जियो तुम्हारा हित इसी में है तो उस हित को ध्यान में रख करके जिसको परम हित कहते हैं तो अब इसको हित और परम हित दो शब्दों से आप हिसाब दे सकते हैं कि संसारी व्यक्ति तो अपना हित किस में समझते हैं कि संसार में बहुत परिवार हो जाए बहुत धन हो जाए बहुत लोग यशकीर्ति हो जाए बहुत सुख साधन इकट्ठे हो जाए यही सब हित की बातें हैं लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं मान लो कि हम कह भी दें कि चलो तुम्हारा इसी में हित है लेकिन परम हित नहीं है क्योंकि सब नासवान है अंतता ये सब नष्ट होने वाली है अंत में सब दुख देने वाली हैं स्वर्ग पर अंत दुखदायी स्वर्ग भी मिल जाएगा तो भी अंत में दुख देने वाला होगा इसलिए ये कोई हित की बात नहीं है हित तो इसमें है कि जब परमार्थ की प्राप्ति हो तभी उसमें हित है तब तो भगवान ने अपने मन में परम हित नारद का करने का विचार करके उनसे कह दिया को हम कर्ब न आन कछु बचन नम मार भगवान ने कहा देखो जिससे तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूंगा भगवान ने यह नहीं कहा कि हम तुमको सुंदर रूप दे देंगे ऐसा नहीं ये कहा जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे और बचन नमसा हमार हमारी बात झूठ रही हो झूठ नहीं होगी के माने नारद जी ने अपना अर्थ लगा लिया अब देखो जिसकी विपरीत बुद्धि होती माया मोह पड़ा होता है वो सब गलत अर्थ लगाता है इन्होंने भी नारद जी ने भी भगवान की इस बात का गलत अर्थ लगा लिया भगवान ने कहा तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा तो नारद जी ने अपने अर्थ अपने मन में लगा लिया इसके माने भगवान प्रसन्न सुंदर रूप हमको दे दें जरूर विवाह हो जाएगा इसे ऐसे करके नारद जी को लगा भी, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो ये झूठ बात नहीं हमारी है। एक बात आप देखेंगे इस कथा से ये भी एक बात सिद्ध होती है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से अगर इस प्रकार से मांगते भी रहे उनके मन में लौकिक कामनाएं हो मानो और भगवान से प्रार्थना करें कि हमको धन दे दो परिवार दे दो पुत्र दे दो इसकी दे दो हम मुकदमा जीत जाए ये काम बन जाए वो काम बन जाए इसलिए भगवान की इस प्रकार की कामना रख करके कोई भगवान की बहुत पूजा करे तो भगवान उसकी कामना को तभी पूरा करेंगे जब उससे हित होने वाला हो और देवताओं में ये बात नहीं है अन्य देवताओं की पूजा करो तो जो मांगो को सो दे देंगे चाहे तुम तो मरो चाहे